सहनावत सहन भुन सह वी कर्वावै तेजस्विनावीतमस्षा वह शांति शांति शां शांति शांि हा जी कुछ पूछना है बोलिए हाँ जी जी तो धर्म जी तो जी तो, पे जी। तो मैं ये में कि क्या ऐसा कि वो धर्म धर्म का मतलब यहाँ ये जो दे रहे हैं ना ये धर्म धर्म पाप और पुण्य को ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं क्योंकि ये अम। मूर्त के तो होते नहीं है मतलब मूर्त का मतलब ये है जो जड़ पदार्थ हैं उनके धर्म तो हो ही नहीं सकते ये तो चेतन आत्मा के ही जीवात्मा के ही होंगे पाप या पुण्य जो भी है वो करते हैं यानी धर्म धर्म बनता है जब हम कर्म करते हैं वो धर्म धर्म के कारण से ही आगे हमको फल मिलता है तो ये अमूर्त का ही हो नहीं वो तो वो जो कठोरता और जो कोमलता है ना वो तो अलग गुण है ही गुरुत्व द्रवत्व जो है ना वो उसमें आ ही जाता है और द्रव को देते हुए स्वामी जी ने धर्म और अधिक अधर्म में, अधर्म में और कठिन और कठिनता से विरुद्ध कौन सा ये तो अगर ऐसी स्थिति में अगर हम दोनों को देंगे तो फिर तो उसको अमूर्त में तो नहीं बन सकते धर्म धर्मधर्म नहीं ये न्यायपूर्वक क्या है नहीं, आप वहीं से बताइए कोई बात नहीं कहते हैं न्याय आचरण और आदि एक हो गया कठिनत्व आदि कठिनत्व से किसको कहना चाहते हैं कठिनत्व कौन सी कठिन क्या चीज कठिन है तो, इसके जो जो विरुद्ध में है वहां पर लिखा कठिनता कोमलता कठिनता मतलब कठिन लिए बोला जा रहा है बहुत कठोर व्यक्ति है विक्ती के लिए। हाँ और ये बहुत कोमल व्यक्ति है सरल सरलता को वहाँ कोमल बताया जा रहा है और जो जो जो, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जो होता है उसको कठोर बताया जा रहा है तो अगर अगर मान ऐसा भी चले तो आपके नहीं। अमूर्त में जाएगा ना मनुष्य तो अमूर्ती है ना आत्मा मनुष्य का मतलब आत्मा यहाँ अमूर्ती है अगर हम आत्मा की आत्मा में कठोरता और आत्मा में मतलब आत्मा के पास बहुत सारे गुण होंगे ना एक नैमित्तिक गुण भी होते हैं एक स्वाभाविक गुण भी होते हैं इसमें तो कोई यहाँ कठोर ये व्यक्ति बहुत कठोर है ये व्यक्ति बहुत कोमल है वहाँ ये जो कठोरता कोमलता ये नैमित्तिक है स्वाभाविक नहीं है ठीक है नहीं जमा नहीं जम रहा है कोई बात नहीं तो वो तो कठोरता किसके लिए कह रहे हैं ऐसा भी कोई पदार्थ कठोर है जी, जी। प्रसंग क्या वहाँ तो आदमी के लिए आचरण को लेकर के बात चल रही है तो वहाँ जड़ पदार्थ को बीच में क्यों लाएंगे स्वामी जी क्यों दुख आदि ये सारे पदार्थ है जी प्रकार ऐसी चल रहा है। तो का चल रहा है। तो ये तो किस में लिखा है? जो दर्शन को लेते हुए व्याख्या कर रहे हैं। अच्छा सत्याग्रकाश में जी, जी। अच्छा जी। तो, तो, जो, तो, जो, तो, जो तो तो ठीक है वो जो कठोरता जो बता रहे हैं ना वो कठोरता आत्मा की बता रहे हैं या किसी और पदार्थ की बता रहे हैं? और पदार्थ की बता रहे है ठीक है तो वो कठोरता जो बताई जा रही है वो कठोरता आ, और कोमलता द्रव्यों की ही बताया जा रहा है वहाँ पर किसी द्रव्य की कठोरता है किसी द्रव्य की कोमलता है तो वो अमूर्त द्रव्यों का ही है अमूर्त द्रव्यों का नहीं है तो वो नहीं ये धर्म को नहीं खोला है वहाँ पर ये इस बात को समझ लीजिए दिखाइए धर्म न्यायचरण और कठिनत्व आदि अधर्म अन्यायचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता ये चौबीस गुण हैं। ये आत्मा के गुण बता रहे हैं ना अच्छा ये दूसरा ठीक है तो फिर तो ये जो धर्म जो बताया न्याय न्यायाचरण और कठिनत्व ये तो फिर तो मनुष्य के ही बता रहे हैं मनुष्य और है अभी उन्होंने बताया कि जल की भी कोमलत्व है और किसी हाँ हाँ वहाँ वा, उसकी कोमलत्व भी है और मनुष्य के भी कोमलत्व भी होते हैं मनुष्य के कठिनत्व भी होते हैं मनुष्य को भी कहा जाता है तो कठोर है और ये कोमल है मनुष्य के लिए भी प्रयोग करते हैं कमाल है नहीं बोलते हैं क्या नहीं दे आप क्यों तो नहीं तो वो, वो चित्त नहीं दिखा रहे क्योंकि अगर आप मतलब हालांकि प्रयोग तो होता है कि ये मनुष्य सरल है ये मनुष्य क्योंकि ये जहां ये धर्म धर्म आ रहा है ये मनुष्य में ही लागू होते हैं धर्म अधर्म ये जड़ पदार्थों में लागू होते ही नहीं है बताना चाह रहा हूँ हाँ जी आदि जी दूसरा वो इस तरफ निर्देश करना चाह रहे हैं की कठिनत्व और और कौमलत्व तो, ये धर्म और अधर्म उनको भी नेतृत्व व्यक्त करना चाह रहे हैं नहीं नहीं और ये अगर आत्मा का भी लेंगे अगर आपकी, आपके पक्ष से भी आत्मा में सरलता और कठिनता नहीं नहीं नैमित्तिक ने, गुण है ना चौबीस चो, गुण जो है उनकी शक्ति है उसके स्वाभाविक है स्वाभाविक गुण है वहाँ पर ये नैमित्तिक है कोमलत्व और कठोरत्व जो है किसी भी पुरुष में ये नैमित्तिक है कठोर होता है व्यक्ति बहुत सख्त होता है व्यक्ति उसका आचरण जो है बहुत सख्त है किसी का आचरण बहुत कोमल है ये है यहाँ पर गुण है हाँ आत्मा का ही कह रहा हूँ मैं ये आत्मा के नैमित्तिक गुण है तो तो तो, तो तो तो हाँ था था। तो, गुरु तो गिना हाँ जी हाँ जी द्रवत्व तो, तो तो द्रवत्व तो में कोमलता है द्रवत्व अपने आप में कोमल है द्रवत्व जो है अपने आप ही वो कोमल है द्रवत्व का मतलब है वो कोमल है और गुरुत्व अपने आप में वो कठिन है तो और यहाँ तो केवल पुरुष के आत्मा के लिए ही आ रहे हैं ये हाँ वो दूसरा नहीं ये धर्मा धर्म जो है मनुष्य के लिए ही प्रयुक्त होते हैं जीते हैं जी तो धर्म जैसा पृथ्वी पृथ्वी जड़ जड़। और जड़, तो वही और जल जल भी वही अर्थात कठोर कोमल। मैं कह रहा हूँ ना ये दोनों में लागू होते हैं ये जो कठोर कठोरता है जड़ पदार्थों में भी है ठीक है और कोमलता जड़ पदार्थों में भी है उनकी कोमलता अलग प्रकार की है और पुरुष की कोमलता और कठोरत्व अलग प्रकार का है जी। तो तो किसी आत्मा का मतलब मनुष्य की कोमलता और कठोरता को लेकर के उसके लिए हमने दिया है गुरुत्व के अंदर वो भी आ गया जो कठोरता और कोमलता। है भारीपन से जी कठोरता तो ना लगे वहाँ जो बताना चाह रहे हैं आप जो से जो जो करो से लिया है तो वहाँ भारीपन से कठोरता तो तो भी है तो अगर ऐसा ही है तो फिर तो तो तो तो से बिगर, तो? ना बिघन जाना कहेंगे तो क्या द्रव क्या द्रव भारी नहीं होता क्या जल का भी भारीपन होता ठीक है ठीक है ठीक है तो ये धर्म में ही इसको मान रहे हैं मतलब धर्म का ही भेद है ये धर्, धर्म में एक तो सत्याचरण रूपी धर्म है और धर्म का दूसरा भेद है कठोरता मतलब यहाँ ये यह तो धर्म अधर्म मतलब ठीक है विचार करते हैं इसके बारे में मैं विचार करूंगा हाँ जी हाँ जी आप बोलिए जी जी ये तो प्रशस्तपाद भाष्यकार ने किया है ये तो आ, इन्होंने कहा बुद्धि सुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म भावना और शब्द ये अमूर्तों के गुण बताए हैं ठीक है ठीके? और दोनों के गुण संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभाग विभाग और ये दोनों के गुण बताए यानी मूर्त के भी अमूर्त के भी तो अब आप क्या पूछना चाहते हैं इसमें हाँ जी हाँ जी ये ये उन्होंने बोला हैं हाँ जी दूसरे चेतन हाँ हैं जी तीसरे दोनों हैं हाँ जी वो, वो बताइए आप कौन से जैसे, जैसे जो है, तो चेतन में कोई वेग नहीं होता उन चेतन में तो प्रयत्न है वो प्रयत्न को आप प्रयत वेग के रूप में देख रहे हैं चेतन में कोई वेग नहीं होता है चेतन में तो प्रयत्न गुण है हैं। नहीं गुरुत्व कहां से है गुरुत्व द्रवत्व ये सब जड़ पदार्थों के गुण है आत्मा के नहीं है आत्मा कोई भारी होता है क्या आत्मा कोई हल्का होता है क्या है ही नहीं इसमें हल्कापन भारीपन तो आत्मा में है ही नहीं चेतन में है ही, ही नहीं ये गुण ही नहीं गुणी है नहीं। आत्मा में तो इच्छा द्वेष, प्रयत्न सुख दुख ये सब है पर ये गुरुत्व और स्नेहत्व ये सब नहीं है उसमें भी नहीं। ना चिकनापन कहा है आत्मा में हा जी परत्व परत्व परत्व भी आप देखेंगे ना परत्व अपरत्व जो है ये तो काल की दृष्टि से होते हैं ये स्थान की दृष्टि से होते हैं इसमें आत्मा में ऐसा है ही नहीं सब एक जैसे ही है। जब से आप है तब से मैं इसमें क्या अपरत्व परत्व है काल की दृष्टि से भी हमारा नहीं है हा? स्थान की दृष्टि से तो हो सकता है आप वहां पर बैठे में यहाँ पर बैठे हूं ये हो सकता है स्थान की दृष्टि से पर आत्मा में ऐसा प्रयोग होता होता है क्या परत्व और अपरत्व का हाँ हो सकता है परत व परत तो स्थान की दृष्टि से हो सकता है स्थान की दृष्टि से हो सकता है काल आ, की दृष्टि से तो नहीं है अच्छा ठीक है हाँ मतलब मैं पहले जन्म लिया हूँ आप बाद में जन्म ले रहे हैं ठीक है इस दृष्टि से हो सकता है ठीक है हाँ जी कि आपने जन्म तो, मतलब जन्मे है नहीं नहीं मैं मैं तो पचास साल पहले जन्म लिया हूँ ये तो बीस साल पहले जन्म लिया है ये तो प्रत्यक्ष है न हमारे को ये तो प्रत्यक्ष है तो परत व परत तो इसमें भी हो सकता है ठीक है हाँ जी दोनों दोनों में भी हो सकता है नहीं अभी इस पर विचार करते हैं वास्तव में होता है नहीं होता है देख काल की दृष्टि से का मतलब है आ, स्वामी दयानंद जो है आ, वैसे हम आ, आत्मा को ध्यान में रख के बोल रहे हैं या शरीरधारी को शरीर को ध्यान में रख के बोल रहे हैं ये देखना है क्योंकि आ, वैसे शरीर के साथ आत्मा भी जुड़ा हुआ है इसमें तो कोई बात ही नहीं है तो स्वामी मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ मेरे से बहुत पीछे हैं स्वामी दयानंद दो ढाई डाइस, सौ साल पहले के हैं स्वामी दयानंद बहुत परे हैं मेरे लिए और स्वामी दयानंद जो है अपर है हाँ जी स्वामी श्रद्धानंद जी हाँ जी यही हाँ और अब शरीर और आत्मा के संयोग को लेते हुए उसका परत व परत देख रहे हैं। तो है। हाँ तो ठीक है तो लेकिन यहाँ पर अगर हम चर्चा देखें तो चेतन मतलब सिर्फ आत्मा के प्रति यहाँ पर चर्चा मतलब होनी चाहिए तो अगर हम उस दृष्टि से अगर घटाएंगे तब ज्यादा सार्थक होगा कि सिर्फ आत्म तत्व के लिए काल की दृष्टि से दो आत्माएं किस तरह से हाँ तो केवल आत्मा को लेना ले स्वामी दयानंद की जो आत्मा है वो 250 साल पहले आई थी मेरे से स्वामी दयानंद की आत्मा 250 साल पहले आई थी मेरे से संसार में ठीक है और अजींद वो तो हो सकता है वो हो सकता है ये तो एक सामान्य कथन इन्होंने दिया है मैं इसके ऊपर एक बार देखूंगा कि ये सारे गुण किस में कितना क्या हो सकता है इसका है वैसे आप किसमें इसमें शायद होना चाहिए ये उदयवीर जी शास्त्री वाले में होना चाहिए इसमें देखेंगे तो पता लगेगा किसके गुण कितने हैं ऐसा ही इन्होंने शायद एक कोई तालिका दी होगी पीछे पीछे परिशिष्ट में होना चाहिए हाँ जी, जी। हाँ बोलिए आप बोलिए पहले संख्या हाँ चार है जी तो इसमें वाला जो सूत्र है तो इसकी व्याख्या करते हुए तो की प्रकाश जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होता साधर्म अर्थात जो तुल्य धर्म भी जड़ और जल की जड़ व्यय धर्मे इसी प्रकार से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषय पदार्थों के तत्व ज्ञान अर्थात स्वरूप ज्ञान से निशेष मोक्ष प्राप्त है तो धर्म विशेष प्रसुताक को छोड़ करके जो पंक्ति किया उसमें उनको कुछ नहीं पूछना है मेरा जो प्रश्न है वो यहाँ पर है कि धर्मो विशेष प्रसुताक का यहाँ जो महसी ने जो अर्थ लिया है और जो यहाँ ब्रह्मणी जी ने जो अर्थ लिया है और वैश्य और उदयवी जी ने जो अर्थ लिया है तो जैसा मैंने पढ़ा तो महसी जाते हैं कि भावना अर्थ उदयवी ने लिया है लेकिन इससे थोड़ा सा हद अर्थ ऐसा ब्रह्म मुनि जी ने लिया तो स्वामी दयानंद ने क्या लिया, लिया। मनुष्य धर्म यथायोग्य किया पवित्र पवित्र होकर ठीक है पवित्रता को लिया है ना पवित्रता ले रहे ना तो वो पवित्रता जो है ऐसा है एक एक ने कार्य को लिया एक ने कारण को लिया और कुछ नहीं अंतर है स्वामी दयानंद ने वो कार्य यानी जब तत्वज्ञान होता है तो व्यक्ति पवित्र होता है तत्वज्ञान होता है तो पवित्र होता है तो स्वामी दयानंद ने पवित्रता को ध्यान में रखा है और इन्होंने कारण को ध्यान में रखा है तो मतलब अनुष्ठान करने, करने से पवित्र होता है ना पवित्र तो इनका अनुष्ठान करने पर उसको तत्वज्ञान होता है तत्वज्ञान से ही पवित्र होता है क्या मतलब अगर हम से से धर्म की तो स्थान से पवित्र हो इसी में ही उसको नहीं तो नहीं वो ये नहीं कहना चाह रहे है ये जो धर्म विशेष प्रसुतात् है ये धर्म विशेष प्रसुतात् तो अंत में लग रहा है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया नाम पदार्था साधर्म वेधर्माभ्याम धर्म विशेष प्रसुतात तत्व ज्ञान निश्लेषम ऐसा है, जी। ऐसा है। जी। तो ये है वैसा लेते हुए भी कि इन्होंने जो अर्थ किया है इन्होंने भी आ, आ, क्या अर्थ किया इन्होंने इन्होंने अर्थ किया है कि मैं बता देता देता तो। मतलब मन की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा है, है और जब जब आत्मा मन की शक्ति को जान लेता है तो प्रतिभा संपन्न हो जाता है अब मैं आगे करता हूँ ऐसा भूमिका लेते हुए को लिखते हैं जो जो चमत्कार पूर्ण सामर्थ्य आत्मा का अभी तक एक प्रकार से सुख जैसे अवस्था में पड़ा था, वह एक साधना से जागृत हो जाता है और आत्मा उस समय एक दिव्य शक्ति सम्पन्न होता है मन को साधने की उस प्रक्रिया का नाम योग अथवा समाधि है इस प्रक्रिया से आत्मा का जो दिव्य सामर्थ्य जागृत हो जाता है उसी को यहाँ धर्म विशेष होता दिव्य दिव्य सामर्थ्य है जागृत तो जो हो जाता है उसी आ, को यहाँ धर्म विशेष लिखा तो वो जो दिव्य दिव्य सामर्थ्य जो उनकी बहुत ध्यान देने योग्य है ऊपर लिखा है उन्होंने इस शास्त्र के प्रथम द्वितीय सूत्र तथा प्रस्तुत तो सूत्र के साधन में वे धर्म पदों में धर्म पद का जो अर्थ है ठीक वही अर्थ तत्व ज्ञान के इस विशेषण पद मतलब ये विशेषण पद नहीं है इसको नकार नहीं रहे हैं विशेषण पद धर्म विशेष का नहीं ठीक है पहला जो हम ठीक, जो ठीक थीक थीक थीक थीक थीक है व्याख्या भिन्न हो सकती उसमें कोई आपत्ति थी नहीं है उसी के अनुरूप नहीं स्वामी दयानंद ने जो अर्थ किया है वो अर्थ क्या है पवित्र होकर के जो कह रहे हैं ना पवित्र होकर के जो पवित्रता जो आती है वो पवित्रता है तत्वज्ञान से ही तो आती है बिना तत्वज्ञान की आती है पवित्रता तो आ, आप बताइए तत्वज्ञान से ही तो पवित्र होता है ना आत्मा अगर, अगर की बात है पूरी वो अधूरी वो जैसे भी हो जितना तत्वज्ञान होता है उतना उतना पवित्र होता रहता है ये मान लें कि ऊपर वाली पंक्ति से ही ये अर्थ ले लेंगी वो पवित्र हो गया यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ तो अर्थ ले लें, तो फिर नीचे, तो तो तो तो तो कौन नीचे, नीचे, नीचे वाली पंक्तियों का पंक्ति उसका अन्वय करो ना आप हाँ जी प्रथम के यथा योग्य अनुष्ठान करने से पवित्र ये धर्म विशेषको नहीं करते निकलता ही प्रकार वो तो उनके साधर्म वैधर्म से पृष्ठभूमि नहीं उसमें उस जो है वो जो पवित्र हो रहे हैं वो साध्यर्म वैधर्म को जानकर के पवित्र हो रहे साधर्म वैधर्म से जो उनको जानकारी हुआ है वो है धर्म विशेष से उत्पन्न धर्म और वैधर्म रूपी धर्म विशेष से जो उत्पन्न तत्वज्ञान है उससे व्यक्ति को निश्चेष होता है तो तो फिर दिक्कत नहीं तो यही तो बात है और क्या दिक्कत करना है आपको धर्म विशेष ये जो इसका क्या प्रसुता धर्म विशेष से उत्पन्न क्या तत्वज्ञान आत् तत्वज्ञान से ये सब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाय, इन सब ये सब पदार्थों के साध्यर्म और वैधर्म से यहाँ जो धर्म विशेष है ये साध्यर्म वैधर्म जो है इन सब का द्रव्यों के गुणों के सामान्य विशेष इन सब पदार्थों के छह पदार्थों के साध्यर्म और वैधर्म्य रूपी धर्म विशेष से उत्पन्न से द्रव्य कर्म सामान्य पदार्थों के तत्व ज्ञान स्वरूप से से मोक्ष की प्राप्ति होती है ये करता है करता ऊपर वाला सूत्र कोई नहीं लगता। वो तो कोई बात नहीं कई बार स्वामी जी अध्यार करते हैं बहुत कुछ अध्यार करते हैं और अपनी ओर से भी बहुत कुछ बातें लिखते है स्वामी जी मैं बताना तो तो चाह रहा था जी उदयवीर जी ने जो लिखा हुआ उसको छोड़ दीजिए पहले आप स्वामी जी ने जो अर्थ किया है धर्म विशेष का अर्थ वो धर्म विशेष का अर्थ क्या किया है अनुष्ठान तो कि धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान तो ये जो धर्म है वो है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय इन इन छह पदार्थों के धर्म विशेष को जानने से इन छह पदार्थों के धर्म विशेष को कैसे जानता है सात धर्म से और वही धर्म से उससे जो तत्वज्ञान होता है उस तत्वज्ञान से वो पवित्र होता है फिर पवित्र हो करके मुक्ति को प्राप्त होता है ये इसका अभिप्राय इसी प्रकार करके विशेष होगा जी जी जो अच्छा थोड़ी देर के लिए आप ये भी मान लिए कि जैसा अर्थ लेना चाह रहे हैं वैसा भी उसका अर्थ हो सकता और ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता है अलग अलग व्याख्याएं हैं उसमें क्या दिक्कत है अगर आप ये हमारी बात आपको समझ में नहीं आ रही है हम उसके अर्थ तो हाँ हाँ तो फिर दिक्कत किस में आ रही है तो आप जो जो जो जो आप समझाना चाहते हो वो तो समझ में आ गया पर पर ये मैं मैं तो मेरा शुरू से प्रश्न था वो ही से तो रखता हूं कि आ, ने व्याख्या की है तो उसमे और इसमें तो अंतर है अगर मान के चलते तो आपत्ति क्या आ रही है ये मेरा मेरा प्रश्न है क्योंकि वो अलग प्रकार की व्याख्या अलग प्रकार की व्याख्या है तो यही होती तो दो व्याख्या हाँ तो दो क्या ये जितने भी इस सूत्र के व्याख्याकार जितने भी सब अपने अपने अलग से अलग अलग व्याख्या की है अगर ये सभी व्याख्याएं हैं सिद्धांत के विरुद्ध में हैं तब तो नहीं मानेंगे ये तो सिद्धांत के अनुकूल है इसलिए कोई आपत्ति नहीं अगर ब्रह्म जी उदयवीर जी के अनुसार ही करते वैसा के कर वैसे लिखते तो इनका अलग से भाष्य करने की जरूरत ही नहीं है और स्वामी दयानंद ने जिस सु, जिस सूत्र की व्याख्या की है वैसा ही ये लिखते हैं तो फिर इनको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ये संकेत करते इस सूत्र की व्याख्या स्वामी दयानंद ने किया वहां देख लेना ऐसा नहीं है वो भी ठीक है वो अपने ढंग से स्वामी जी ने किया है और इन्होंने अपने ढंग से किया है ये भी ठीक है ठीक है ना अलग अलग व्याख्या है वैसे तो मैं संगति लगा ही रहा था इन्होंने जो लिखा इसी स्वामी दयानंद के अनुरूप ही लिखा है इन्होंने और स्वामी ब्रह्म मुनि अधिकांश स्वामी दयानंद के अनुरूप लिखते हैं स्वामी दयानंद के सर्वाधिक अनुकूल लिखने वाले स्वामी ब्रह्म जी है ना उदयवीर जी है और ना और कोई लेखक है उदयवीर जी तो और जो मध्यकाल के जो विद्वान है उनके अनुरूप लिखते हैं हाँ और विचार कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं हाँ जी आप क्या पूछना चाहते हैं जी जी है है कि कि जैसे इन्होंने संगति रूप रस इसमें तरह से रखा जी, जी। पहले को के के आकाश बीच में लेने की क्या क्या रूप की, की चर्चा कर जी स्पर्श तो को, को छोड़ के को नहीं वो गंध स्पर्श तो सामान्य को पहले दिखा दिया इसलिए गंध स्पर्श तो अपने आप पीछे उसके साथ जुड़ जाएंगे लेकिन शब्द को समझाने के लिए बीच में ले लिया उन्होंने भी तो समझाना था ना शब्द को क्यों नहीं रखा यहाँ पर चला था। चला था। पहले इस बात को समझ लीजिएगा चार हमारे सामने विद्यमान है ठीक है ना चार में से दो को तो बता ही दिया बाकी गंध और स्पर्श तो अपने आप समझ में आ ही जाएंगे व्यक्ति को ठीक है ना स्पर्श की अपेक्षा गंध विशेष है इसलिए गंध को पहले रखा और स्पर्श को बाद में रखा सबसे अंत में रखा ये तो अपने आप समझ में आएंगे दो समझाने के बाद दो अपने आप समझ में आ जाएंगे रही बात केवल शब्द और वो शब्द को बताना जरूरी था उनको इसलिए उन्होंने बीच में रक, बता दिया रूप रस को बता करके शब्द को समझा दिया उन्होंने क्या हाँ जी ने ले ले वो, को को ले लिया। वो तो स्पर्श अपने आप अंत में जब रूप और रस गंध को बता देने के बाद वो अंतर नहीं है तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा उसको क्या बताना चार में से तीन को बता दिया है अब चौथा तो अपने आप जुड़ जाएगा ना तीन के साथ में उसको बताने की आवश्यकता नहीं है इसलिए शब्द को समझाया उन्होंने जी जी तो जी तो तो में बात रहे थे कि ईश्वर ईश्वर का जो जो निराकार, निराकार, निराकार को इसका गुण जी जी इसी प्रकार नहीं हाँ बोलो बोलो आप बोलो सुख का ऐसा नहीं अभाव की बात नहीं है दुख की सत्ता अलग है और सुख की सत्ता अलग है वहाँ अभाव का नाम दुख नहीं है जी स्थिति हाँ होती है ना मूर्चित अवस्था में प्रलय अवस्था में मूर्छा मूर्छा अवस्था की स्थिति में प्रलय की स्थिति में जब बेहोश होता है व्यक्ति उस स्थिति में न उसको सुख होता है ना दुख होता है ठीक है चलें, हा जी बोलिए जो दोनों के विभाग हैं। जी है। जी हाँ में हाँ जी ले ले ले, चेतन में नहीं लिया अमूर्त में लिया नहीं नहीं ऐसा नहीं अमूर्त का मतलब आकाश अमूर्त है ऐसा चेतन का नहीं है वो अमूर्त का मतलब है जो मूर्त द्रव्य नहीं है कौन मतलब निराकार आकाश भी तो निराकार है ना इसलिए अमूर्त में आता है वो आकाश ऐसा जी गुरु द्रवक संस्कार संस्कार भी जी। अब जी संस्कार पर जी है संस्कार गिना तो संस्कार बताए नाम संस्कार स्थिति जी जी जी। अभी गुण बता रहे थे तो गुरु को द्रवको स्नेहत्व नाम का संस्कार भी बोलती है हाँ जीतना भी हाँ जी तो, तो यहाँ इसलिए वहाँ जो संस्कार से तो जो जड़ में लागू होते उन संस्कारों को लेना है और भावना से जो चेतना में अमूर्त में लागू होता है उसमें इसलिए वो अंतर कर दिया संस्कार मूर्त में हाँ हाँ जी फिर वही देखिए संस्कार के जो विभाग है उन विभागों में कुछ विभाग मूर्त में आ रहे हैं और एक विभाग अमूर्त में आ रहे है इसलिए अलग कर दिया वहाँ पर ठीक है? हाँ जी हाँ जी में संस्कृत, संस्कृत में भी हिंदी में भी है, हाँ जी हाँ जी की व्याख्या में, ये धर्म छोटी भावना ये है। तो क्या हम उनका प्रयोग सामान्य रूप से में हाँ प्रयोग करते हैं ना धर्माधर्म तो आत्मा में रहते हैं योग दर्शन तो बताता ही वहां संस्कार शब्द का प्रयोग कर किया उसने संस्कार का ना कर इस दृष्टि वैशेषिक दृष्टि से संस्कार शब्द का प्रयोग ना करो बस धर्माधर्म है धर्माधर्म आत्मा में रहता है ये बोला ही जाता है ना हाँ योग की दृष्टि से धर्माधर्म को बोला जाता है ना धर्माधर्म के कारण से तो अगला जन्म मिलता है ऐसे ये सारे के सारे चित्त में ही रहते हैं सब मन में ही रहते हैं ये तो आत्मा में आरोपित किया जा रहा केवल मतलब का मतलब यह है कि आ, आ, ऐसा है कि द, आत्मा में रहते का मतलब आत्मा के साथ में रहने वाले मन में रहते हैं ये इसका अभिप्राय है यहाँ का वो वहां का भी हो जहां का भी हो ये स्थूल कथन ये स्थूल कथन है ये ये वाला स्थूल कथन है तो तो हाँ। प्रयोग करते हैं ना व्यवहार में बोलते हैं ना इसकी आत्मा बहुत मलिन है बोलते हैं ना व्यवहार में आत्मा मलिन नहीं होती वो तो, तो, तो, तो स्थूल रूप से है हाँ। इसकी आत्मा मलिन का मतलब है इसका मन मलिन है इसका यह अभिप्राय होता है लेकिन वो आत्मा और मन को अलग ना करके दोनों को एक मान के बोला जा रहा है मोटे तौर पर तो ऐसे ही आत्मा का आत्मा में धर्माधर्म रहते हैं ये भी मोटे तौर पर ही बोला जा रहा है और यहां पर भी मोटे तौर पर ही बोला जाना चाहिए ठीक है हाँ जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं आगे बढ़े हम आज आप पुस्तक पुस्तक ना देखे आप बताए आप लोग चौबीस गुण गुण गिनाइए आप चौबीस गुण हम्म हम्म आ, भुध्या, सुख भुध्या, इच्छा इच्छा प्रयत्न ये तो हो गए। इस इस आगए। इस आगए। इस आगए। आप सूत्र या तो सूत्र के रूप में बोले या हिंदी में बोले आप ऐसा भी हो रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमान पृथक पृथक ह संयोग और संयोग विभो, संयोग और विभाग ऐसा और परत्वा परत्व परत्व बुद्धि ये हिंदी में बोला जा रहा है अगर आप संस्कृत में बोलेंगे तो फिर उसके अनुसार ही बोलना है रूपरसगंध स्पर्शा संख्या परिमाणानी पृथक संयोग विभागौ परत्व परत्वे बुद्धयाह, ऐसा आप उसको ना तो पूरा हिंदी में बोल रहे हैं न पूरा संस्कृत में बोल रहे हैं हाँ जी कोई बात नहीं सत्रह हो गए बाकी सात हम्म हम्म स्नेह संस्कार धर्म धर्म और शब्द, शब्द। हाँ ठीक है <laughs> हाँ जी नव द्रव्य कौन से हैं नव है ना नव द्रव्य हाँ जी आकाश को मत देखिएगा हाँ जी हाँ बोलिए हम्म जी जी जी जी ठीक है तो नौ द्रव्य हो गए चौबीस गुणों में मूर्त द्रव्यों के गुण बताइए प्रभुलाल जी मूर्त द्रव्यों के जो प्रशस्त पद भाष्यकार ने जो बताया है मूर्त द्रव्यों के ये गुण है वो बताइए हां <सूरुत> uh. जी स्नेह और वेग ठीक है ये मूर्त द्रव्यों के गुण है अच्छा अमूर्त द्रव्यों के गुण बताइए हाँ आप बताइए अमूर्त द्रव्यों के गुण बुद्धि सुख दुख प्रयत्न और शब्द, शब्द। जी ठीक है और दोनों के गुण बताइएगा हाँ जी आप मूर्त और अमूर्त दोनों द्रव्यों के गुण बताइए आप बता सकते हैं संख्या परिमाण ठीक है पृथक् संयोग विभाग बस ये दोनों के गुण होंगे ठीक है ये प्रशस्त पद भाष्य के अनुसार है आ, बाकी और भी गुण हैं ठीक है ये वो तो देखना पड़ेगा कहाँ पर है उसके पता से क्या लेना मैं बता दूंगा आपको आ, आपकी पुस्तक में होना चाहिए उदयवीर जी की पुस्तक में पीछे परिशिष्ट में होना चाहिए गुण जो है ना किसके कितने कितने हैं परिशिष्ट में पीछे सबसे पीछे मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उसकी चार्ट दिया है आपको मिला है क्या इधर देखो नहीं, ये नहीं है, जो आप दे आप मैं मैं देख के बताऊंगा ठीक है है वैसे हम आगे बढ़े हाँ जी ईश्वर में संयोग विभाग ईश्वर में, में संयोग विभाग जैसे मैं यहां पर हूं ईश्वर के ये एकदेशी संयोग विभाग होते हैं एकदेशी संयोग विभाग का मतलब है Uh, मैं ईश्वर के इस भाग में हूं आज इस समय मैं यहां से चलकर के ईश्वर के उस भाग में फिर वहां संयुक्त हूंगा ऐसा तो एक रस नहीं ईश्वर तो एक रस है मैं आज ईश्वर के इस इस, इस आ, स्थान पर संयुक्त हूं तो जो संयोग ईश्वर के साथ भी है ना अभी मेरा आत्मा का संयोग है ईश्वर के साथ में जब मैं यहां से चलकर के उधर जाऊंगा यहां तो यहां से तो विभाग हो जाएगा मेरा और वहां संयोग हो जाएगा ईश्वर तो अपनी जगह पर अटल है स्थिर है लेकिन मेरे द्वारा संयुक्त हुआ जा रहा है अलग हो हुआ जा रहा है एक एक स्थान से वियोग हो रहा है और एक स्थान में संयुक्त हो रहा है इस प्रकार का संयोग वियोग है नहीं आत्मा का तो पूरा है क्योंकि आत्मा तो एक देश ही है ना तो जब मैं किसी के साथ मिलूंगा उसके साथ संयुक्त होऊंगा और विवाह हो जाऊंगा तो आत्मा सहित ही संयोग माना जाएगा ना उसको आत्मा सहित ही संयोग माना जाएगा ना केवल शरीर का थोड़ा संयोग हुआ आत्मा का भी संयोग हुआ है आत्मा शरीर के साथ संयोग हुआ नहीं हुआ आत्मा का शरीर के साथ संयोग होना ही जन्म है आत्मा का शरीर के साथ वियोग होना ही विभाग है इस तरह का संयोग विभाग आत्मा का तो है ना तो हाँ ऐसे ही ईश्वर का ईश्वर के साथ में एकदेशी संयोग एकदेशी विभाग माना जाता है आंशिक जिसको कहते हैं क्योंकि हम ईश्वर के साथ सब ओर से तो संयुक्त तो नहीं हो सकते और सब ओर से विभाग भी नहीं हो सकते वो एक संयोग एक विभाग माना जाएगा उसका तो पकड़ में आ रहा है ईश्वर तो पृथक है हाँ ईश्वर तो हमसे पृथक है पृथक तो तो ईश्वर में ही है ना यानी ईश्वर से ईश्वर सबसे अलग है ना तो अपने आप पृथक है नहीं पकड़ में आ रहा है आप मेरे से अलग है या तो मैं ही आप हैं बताइए अलग है ना पृथक है ना आप मेरे से तो आप ही ईश्वर है आपसे अलग है ना ईश्वर तो पृथक तो है पृथक गुण ईश्वर में भी है जैसे आप में है ऐसे ईश्वर में भी पृथक गुण है क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक होने के कारण से सबके साथ जुड़ा हुआ भी है लेकिन अपने आप में पृथक भी है हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं है जी ईश्वर में संयोग गुण क्यों नहीं है है ना ईश्वर संसार के साथ संयुक्त तो होता है और जब संसार नहीं रहे तो वक्त भी, तो भी होता है एक देश ही संयोग विभाग है ना मतलब आपेक्षिक संयोग विभाग है तात्विकविक ता, तात्विक तौर पर ही बताया जा रहा है लेकिन तात्विक तौर पर का मतलब है एक तो संयोग विभाग सर्वदेशी होता है यानी दो पदार्थ मिलते हैं तो सर्वथा मिल रहे हैं दो पदार्थ सर्वोर से मिल रहे हैं ना तो ऐसे ईश्वर का नहीं होता है क्योंकि ईश्वर तो बहुत बड़ा है उस बहुत बड़े उसके परिमा पूरे परिमाण के साथ संयुक्त नहीं हो सकते ईश्वर का महत परिमाण है ना उस पूरे महत परिमान के साथ हम संयुक्त नहीं होते उसमें से किसी एक स्थान विशेष में ही हम संयुक्त हो सकते हैं इसलिए एक संयोग कहते हैं इसको एकदेशी संयोग एकदेशी देशी वियोग। आज ईश्वर के जिस देश में मैं संयुक्त हूँ इस समय हाँ जी वही तो मैं कह रहा हूं देश की दृष्टि से अब मेरे कमरे में तो संयुक्त नहीं उस देश में तो संयुक्त नहीं वहां तो वियुक्त हूँ वहां से विभाग है मेरा यहाँ संयोग है देश में ज़िए ज़िए में क्या मतलब एक देश का संयुक्त मतलब एक प्रकार से ईश्वर की दृष्टि और जड़ पदार्थों तो की दृष्टि में थोड़ा सा अंतर है अपेक्षा से ज्यादा देश में हम संयुक्त होते हैं हम अपेक्षा से ज्यादा देश में संयुक्त यानी जैसे जड़ पदार्थ दो संयुक्त होते हैं तो जैसे ये दो संयुक्त हो रहे हैं अपेक्षा से बहुत ज्यादा स्थान है इन दोनों के बीच में संयोग ऐसा बहुत बड़ा स्थान में हम संयुक्त नहीं हो सकते ईश्वर के साथ में मतलब दो एक समान पदार्थ एक परिमाण वाले दो पदार्थ जब संयुक्त होते थे उनका जो संयोग है ना अधिक है पदार्थ छोटा है। हाँ इसलिए ना इसलिए तो मैं कह रहा हूँ पदार्थ छोटा है एक तो में से। जितना परिमाण के उतने परिमाण वाले एक साथ जब संयुक्त होते हैं ना उनका तो लगभग सबसे ज्यादा संयोग है ना उनका और एक है बहुत बड़ा पदार्थ एक बहुत छोटा पदार्थ है उनका जो संयोग है वो आंशिक संयोग है यही माना जाएगा ना मैं कहना चाह रहा हूं कितने पदार्थिक सारे पदार्थी ही होता है ईश्वर हाँ, के साथ सारे पदार्थों का ही होता है आकाश है आकाश है वायु है और दिशा है हाँ, काल भी है काल तो बहुत बड़ा होता है ठीक है ठीक है काल को एक पदार्थ माना है ना वर्तमान काल के साथ संयुक्त हूं मैं भूतकाल के साथ में नहीं हूं भविष्यत काल के साथ में नहीं हूँ वर्तमान काल के साथ संयुक्त हूं ऐसा ठीक है आगे पढ़ें कर्माणि खलु अपनी प्रदर्श्यंते अब कर्मों को दिखाते हैं द्रव्यों को दिखाया है गुणों को दिखाया अब कर्मों को दिखाते हैं बोलिए उत्क्षेपण उत्षेपणम अवक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमनमिति कर्माणि तो ये पांच कर्म होते हैं क्रिया या ऊर्ध्व प्रवृत्ति उत्क्षेपणम क्रिया की ऊपर की ओर जाना ऊपर की ओर प्रवृत्त होना जो क्रिया ऊपर की ओर प्रवृत्त होती है उसको उत्क्षेपण कहते हैं था उदाहरण देके देखे था यथा मुसलोत्थापनमूसल को ऊपर उठाते ना तो उसकी जो क्रिया ऊपर की ओर जा रही है और अग्नि की जो लपटे है ना वो ऊपर की ओर जा रही है ऐसा ये उत्क्षेपन क्रिया मानी जाती है इसको अवक्षेपनम क्रिया यहाँ अध प्रवृत्ति क्रिया की नीचे की ओर जो प्रवृत्ति होती है उसको अवक्षेपन कहते हैं यथा मुसलादि कस्य अध पतन मुसल को नीचे की ओर ले आओ तो वो नीचे की ओर उसकी प्रवृत्ति हो रही है समंतात वेष्टनम समूहनम समूर्चनम पिंडी भवनम यह आकुंचन कहते हैं सिकोड़ना जिसको आप कहते हैं सब ओर से समंतात कमल है सब ओर से वेष्टनम सब ओर से उसको जोड़ना लपेटना सब ओर से जोड़ना लपेटना समूहनम उस वेष्टनम को समूहनम कह सकते हैं सम्मूचनम कह सकते अथवा अंत में कहा पिंडी भवनम उसको एक पिंड में ले आना आटा फैला हुआ है उसको सबोर से इकट्ठा करते रहो और एक पिंड बना दो यह है क्या है आकुंचनम है फिर प्रसारणम प्रसारणम का मतलब है पिंडस्य से राशेर विकीरणी भवनम अब उसी का भी उल्टा कर दो जो आटा फैला हुआ था उसको हमने पिंड किया और उस पिंड को फिर वापस फैलाओ इसको प्रसारण हम कहते हैं जो राशि के रूप में पिंड के रूप में जो इकट्ठा है उस इकट्ठे को फैलाना विकीर्ण करना दूर दूर करना यह है प्रसारण हाँ जी राशि का मतलब एक झुंड ढेर ढेर राशि का मतलब ढेर जैसे आप गेहूँ साफ करने के लिए जाते हो ना पहले एक राशि के रूप में रखते हो फिर उसको फैलाते हो फिर फैलावे को जाते समय फिर उसको आकुंचन करते हो समेटते हो समेटने को आकुंचन कहते, कहते हैं और फैलाने को प्रसारण कहते हैं हाँ जीम समछनम का मतलब इकट्ठा करना समूरछनम का मतलब इकट्ठा करना पास पास लाना पास पास लाने को समूरचन कहते हैं समूहनम कभी वही अर्थ है सम्मोर्चनम कभी वही अर्थ है पिंडीकरणम कभी ये सब एक ही शब्द के पर्याय वाची है यानी आकुंचन शब्द के वेष्टनम समूहनम समूरचनम और पिंडीभवनम ये चार पर्याय वाची शब्द दिए हाँ जी एकत्र करने के अगर अंत में गमनम गतिकर्मा, गमनम का मतलब गतिकर्मा, कर्म नाना गतो अनुक्ता अलग अलग प्रकार की गतियाँ हैं जो कि अनुक्ता कहीं नहीं है केवल गमनम शब्द कह करके छोड़ दिया है सर्व क्रिया खलु गम ना विजेया बाकी जो नई कही हुई गतियाँ हैं बहुत सारी गतियाँ हैं अलग अलग प्रकार की गतिया हैं जो कहा नहीं गया है तो उसको गमनम के अंदर लेना चाहिए गमन नाम में उनको समझ लेना चाहिए गमनम रूपी कर्म में सब न कही हुई गतियाँ सब आ जाएंगी सभी क्रिया भी जो नहीं कही इन इन इन चारों को चारों के अतिरिक्त जो क्रियाएं नहीं कही गई है वो सब गमन में आ जाएंगे जाएंगी वो क्रिया अलग प्रकार की है वो धातु की क्रिया अलग प्रकार की यहाँ बाकी सब क्रिया का मतलब है जैसे उल्टी करना भी एक क्रिया है दस्त लगना भी एक क्रिया है ठीक है ना उबास लेना भी एक क्रिया है ऐसा करना भी एक क्रिया है बाहर निकलना भी एक क्रिया ये सब गमन के अंतर्गत आते हैं हाँ जी अगर ये चार नहीं तो तो भी तो गमन से दे सकते चारों तो तो वो विशेष है न तो सब सभी एक ही कर्म तो कर्म एक ही है फिर भी भेद कर दिया ना। आविद्या तो आविद्या है ना अविद्या तो अविद्या है सभी अविद्या है तो एक ही लो कुछ अंतर के कारण से नाम बदल दिया कुछ अंतर कर दिया और बहुत ज्यादा अंतर नहीं कर सकते इसलिए गमन हमें बाकी लेना ऐसा है ठीक है था। उदाहरण देके बता रहे हैं जो नहीं कही गई जो क्रिया हैं। नर्तना नर्तन का मतलब नाचना एक क्रिया है स्पंदना स्पंदन कंपन कंपन करना स्पंदन करना एक क्रिया है परिभ्रमण परिभ्रमण यानी गोल गोल घूमना ठीक है ना हाँ। और धावन दौड़ना भी एक क्रिया है विरेचन दिया ना विरेचन विरेचन होता है ना व्यक्ति को दस्त लगना ये भी एक क्रिया है और आद्या और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं उल्टी करना है और ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हम करते हैं हाँ जी हाँ ये कर्मा कर्म संति ये सब कर्म के नाम है चलें आगे द्रव्य गुण कर्मा खलु अर्था द्रव्य गुण कर्म ये अर्थ पदार्थ कहे जाते हैं तद अवस्थिता तद समवेता सामान्य विशेष समवाया तदवस्थिता उसके अंदर रहने वाले अर्थात तत्समवेता उनके अंदर समवेत अविनाभावी रूप से रहने वाले सामान्य विशेष समवाया सामान्य विशेष समवाय हैं जो द्रव्य गुण कर्मों में रहते हैं अर्थशब्द वाच्य नाम जो कि अर्थ शब्द से कहे जाने वाले हैं पदार्थ शब्द से कहे जाने वाले हैं द्रव्य गुण कर्म नाम द्रव्य गुण कर्मों के लिए तत्व तत्वज्ञान के लिए सबसे पहले उनका साध्यर्म को लेकर के कहा जाता है द्रव्यगुण कर्म इनके साध्यम को लेकर के बताया जा रहा है द्रव्य में गुण में कर्म में समानता क्या है इस बात को लेकर के अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है बोलिएगा सद अन्यम द्रव्यवत कार्यक्रम्यम कारणम सामान्य विशेषवत्, इति, द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषः। पहली बात है यह सत है द्रव्य गुण कर्म क्या है सत्य सत्तात्मक है इनकी सत्ता है ये तीनों में समानता है ये सत है और अनित्यम ये तीनों अनित्य है ठीक है द्रव्य गुण कर्म ये तीनों अनित्य नित्य द्रव्यों की अपेक्षा से बताया जा रहा है नित्य द्रव्यों की अपेक्षा से बताया जा रहा है ऐसे नित्य गुणों से की अपेक्षा से बताया जा रहा है और कर्म तो अनित्य होते ही हैं ठीक है ठीके? तो सत्ता वाले है अनित्यम, हैं अनित्यम अनित्य हैं द्रव्यवत द्रव्याश्रित रहने वाले हैं ये तीनों तीनों द्रव्याश्रित रहने वाले हैं और तीनों कार्य कहलाते हैं ठीक है और तीनों कारण भी बनते हैं और ये तीनों सामान्य भी होते हैं और विशेष भी होते हैं सामान्य वाले भी होते हैं विशेष वाले भी होते हैं ये द्रव्य गुण कर्म नाम द्रव्य गुण कर्म का द्रव्य गुण कर्मों की समान, आ, समानता है हाजी हाँ। नहीं द्रव्यवत द्रव्य वाले जैसे क्रियावत क्रियावान क्रिया वाला ऐसे द्रव्यवत ये मन द्रव्य वाले द्रव्य वाले हैं तो में तो रहने हाँ जीत तो द्रव्य द्रव्य का आश्रित रहता है गुण भी द्रव्य के आश्रित रहता है कर्म भी द्रव्य के आश्रित रहता है तो द्रव्य भी द्रव्य के आश्रित रहता है ना कार्य द्रव्य की कार्य द्रव्य की बात हो रही है कार्य द्रव्य किसके आश्रित रहता है कारण द्रव्य के आश्रित रहता है जब ये कहा जा रहा है द्रव्य द्रव्य के आश्रित रहता है तो आपको यह समझना चाहिए उस द्रव्य की बात कर रहे हैं जो कार्य द्रव्य कारण द्रव्य की बात ही नहीं है ना कारण द्रव्य किसके आश्रित रहेगा वो स्वतम स्वयं स्वाश्रित है आपको एक बात बताऊं मैं उपनिषद में याज्ञवल्क्य से प्रश्न करते जा रहे हैं सब लोग तो क्या नाम है गार्गी।, गार्गी ने भी प्रश्न किया गार्गी ने प्रश्न करते करते करते एक बार प्रश्न एक ऐसा भी प्रश्न किया है ये किसमें प्रतिष्ठित है ये किसमें प्रतिष्ठित है वो किसमें प्रतिष्ठित है तो ईश्वर का जब अंत में बात आई ईश्वर तो उसने प्रश्न कर बाइट कर दिया कि ईश्वर किसमें प्रतिष्ठित है तो व्याजवाली ने फिर उनको कहा मूर्धा ते विपतिष्य ऐसा प्रश्न मत करो अंत में आप एक सीमा तक जाकर के रुकोगे ना उसके आगे तो कुछ है ही नहीं है तो वो अपने आप में प्रतिष्ठित है इसलिए वो कहते हैं आत्मा तो अपने आप में प्रतिष्ठित है यानी ईश्वर तो स्वयं में प्रतिष्ठित है तो मूर्दाते विपतिषते का मतलब कट के नीचे गिर जाए का मतलब है आप सिर्फ नीचा करना ना पड़े अपमान ना सहना पड़े ऐसे प्रश्न मत करो सोच समझ करके प्रश्न करो ये इसका मतलब है तो द्रव्य द्रव्य के आश्रित रहता है इसका अर्थ ही है कि उस द्रव्य की बात कर रहे हैं जो कार्य द्रव्य है कारण द्रव्य तो स्वयं में आश्रित है स्वयं अपने आप में तो सक्षम है वो किसी का आश्रित क्यों रहेगा कार्य द्रव्य किसी के आश्रित रहता है कारण द्रव्य के आश्रित रहता है ऐसा हो गया सूत्रार्थ हाँ जी हाँ जी कर्म को कारण मान सकते हैं कर्म भी कारण बनता है ना किसी न किसी का कारण बनता है कर्म वो वो तो है संयोग का का बने का बने वियोग किसी का मतलब किसी का तो कारण बन रहा है ना यानी द्रव्य किसी का कारण बनता है गुण भी किसी का कारण बनता है और कर्म भी किसी का कारण बनता है तो तीनों कारण बनते हैं ये तीनों में समानता है तीनों सत्तात्मक है समानता दिखाया अनितम तीनों अनित्य है ये तीनों में समानता है द्रव्यवत तीनों द्रव्य में आश रहते हैं, यह हैं। ये समानता है तीनों कार्य हैं ये समानता है तीनों कारण बनते हैं ये समानता है और तीनों ये सामान्य भी बनते हैं और विशेष भी बनते हैं ये समानता है इस प्रकार द्रव्य गुण कर्म नाम द्रव्य गुण कर्म इन तीनों का ये सामान्य है यह इन तीनों की समानता है ऐसा सूत्रार्थ लिख लीजिएगा द्रव्य गुण कर्म सत हैं सत्तावान है सतह द्रव्य गुण कर्म सत्तावान है अनित्य है द्रव्याश्रित तो होते हैं अर्थात द्रव्य में रहते हैं तीनों कार्य होते हैं कार्य होते हैं तीनों कारण होते हैं सामान्य वाले और विशेष वाले होते हैं यानी सामान्य भी होते हैं और विशेष भी होते हैं दो तीनों यही तीनों में समानता है तीनों में समान धर्म है ऐसा भी कह सकते हैं तीनों में समान धर्म है अब भाष्य को देखिएगा द्रव्य गुण कर्म नाम त्रयानाम खलु समानो धर्म साध्यर्मम वर्तते द्रव्य गुण कर्म इन तीनों का समान धर्म है साध्यर्म है क्या है पहला साध्यर्म बता रहे हैं सत्य यानी सत्ता वर्तमानत्व स्व उपलब्धि काले विद्यमान अस्थि इनमें तीनों में सत्ता है तीनों की वर्तमानता है अपने उपलब्धि के काल में ये उपलब्ध होते हैं ये तो कहने की एक शैली है शब्द को बताने के लिए केवल इतना है तीनों की सत्ता है द्रव्य है सत्ता बताई जा रहे है ना द्रव्य है गुण है और कर्म है यह है सत्ता तीनों में समानता है अनित्यम अगली बात अनित्यत्वम, विनाशित्वम, अन्यत्र नित्य द्रव्य स्पष्ट कर दिया अनित्यम ये तीनों अनित्य अर्थात विनाशित्वम इसमें विनाशित्व है विनाश को प्राप्त होना धर्म इन तीनों में है परंतु नित्य द्रव्य अन्यत्र नित्य द्रव्यों को छोड़ करके ठीक है अन्यत्रित्य द्रव्यभ्य का मतलब है नित्य द्रव्यों को छोड़ करके द्रव्यवत तीसरी एक विशेषता बताइए द्रव्यवत द्रव्याश्रयित्व ये तीनों द्रव्य के आश्रित रहते हैं अर्थात द्रव्याश्रयित्व को ही कोला है समवायी द्रव्यवत्व समवाय द्रव्यत्व है इन तीनों में ठीक है मतलब ये तीनों समवायी द्रव्यत्व वाले यानी किसी अः समवायी किसी के आ, किसी के अंदर रहते हैं ये इसका मतलब है अविना संबंध से किसी पदार्थ में रहे यानी द्रव्य में रहते हैं द्रव्याश्रयित्व कोई कोला है ना तो इसलिए समवायी द्रव्यत्वम समवायी द्रव्यत्व वाले होते हैं अर्थात द्रव्य के आश्रित रहते हैं इसका यह अभिप्राय है उसी को स्पष्ट किया है स्व कारण द्रव्य अन्वयी तेना स्व कारण द्रव्य अपने कारण द्रव्य में अन्वयी के रूप में अविनाभावी के रूप में वर्तमान विद्यमानता इन तीनों की होती है नित्य द्रव्य अन्यत्र नित्य द्रव्यों को छोड़कर के करके ये बात पकड़ में आ रही है रविशंकर जी ये कहना चाह रहे हैं ये द्रव्यवत हैं, द्रव्यवत को खोला है ये तीनों द्रव्य वाले यानी ये तीनों द्रव्यों में रहते हैं यानी द्रव्य भी द्रव्य में रहता है गुण भी द्रव्य में रहता है और कर्म भी द्रव्य में रहता है ठीक है ना और यही इसी बात को ये इन शब्दों में समझाया है स्व द्रव्य द्रव्यम आश्रयती नहीं ये इससे ऊपर स्व द्रव्य अन्वयित्व वर्तमान अपने कारण द्रव्य में अनवयी के रूप में अन्वयी का मतलब है उसमें विद्यमान अविनाभावी के रूप में वर्तमानत्व है इनका यानी द्रव्य कार्य द्रव्य जो है कारण द्रव्य में ही रहेगा ठीक है ना और घड़ा जो है मिट्टी में ही रहेगा उस इन दोनों के बीच में अनविता है अविनाभाव संबंध है और जो गुण है वो गुण जो है गुणी में ही रहेगा गुणी द्रव्य है ना गुणी में रहेगा ये इनका अविनाभाव संबंध है नित्य संबंध है मतलब नित्य संबंध से वर्तमानता रहती ये यह कहना चाहते हैं और ये कैसे नित्य द्रव्य भी अन्यत्र नित्य द्रव्यों को छोड़कर के नित्य द्रव्यों में ये लागू नहीं होता है फिर कहा कार्यत्वम अगला कार्यत्वम ये तीनों कार्य हैं तीनों उत्पन्न होते हैं इसलिए तीनों को कार्य कहा जाता है स्व द्रव्यम आश्रयती अपने कार्य द्रव्य को आश्रित करते हैं ये तथा गुणकर्मी तो द्रव्यवर्तनी जैसे द्रव्य अपने कारण का द्रव्य अपने का आश्रय लेता ही है जैसे कार्यद्रव्य अपने कारण द्रव्य का आश्रय लेता है और गुणकर्म तो द्रव्याश्रित रहते ही है ये कहना चाह रहे गुणकर्मणि तो गुण और कर्म तो द्रव्यवर्तनी द्रव्य में ही रहते हैं गुण और कर्म तो द्रव्य न तय स्वरूपोपलब्धि द्रव्य को अटा करके देखेंगे तो गुण गुण के रूप में उपलब्ध होगा ही नहीं कर्म कर्म के रूप में उपलब्ध होगा ही नहीं अगर कर्म कहीं रहता है तो द्रव्य में ही रहेगा ये इसका अभिप्राय है ठीक है इसलिए मैं कहा करता हूं जो गुण है ना जब द्रव्य में गुण भी दिख रहे हैं तो कर्म भी दिखेगा ऐसा हा जी अलग, अलग से नहीं है तो नहीं द्रव्य के साथ में देखेंगे द्रव्य के साथ में देखेंगे ये है द्रव्य से अलग वो रह ही नहीं सकता जब भी कर्म को देखेंगे तो द्रव्य के साथ में देखेंगे ये इसका भी मतलब है अब इस पर बात नहीं करेंगे इस पर बात नहीं करेंगे इस पर बात नहीं बहुत हो चुका है वो मेरे को पता पता ना आप वो का कहा एक तीन एक तीन, एक तीन सुत्र। पहला सूत्र है क्या सूत्र है अच्छा धातु में वो धातुओं के प्रसंग में ये बात आई है।, है मैं देखूंगा एक बार मेरे को याद नहीं है ना वो कितने साल पहले वो कोई बात नहीं एक तीन बताई दिए ना आपने वो देख लूंगा मैं देख लूंगा हाँ जी हाँ जी यहाँ हो गया ना आपका ये कहना चाह रहे हैं द्रव्य गुणकर्म नहीं तो द्रव्यवर्तनी भवत है गुण कर्म द्रव्य में ही रहते हैं द्रव्य मंत्रे न तयोस्वरूपोपलब्धि ना द्रव्य के बिना उनका आ, अलग से उनका स्वरूप उपलब्ध नहीं हो सकता मतलब बिना द्रव्य के वो रह नहीं सकते इसका ये अभिप्राय है कार्यम हाँ जी अलग करके देखता हूं का मतलब है अलग अलग होते हुए भी रहते तो उसी में हैं लेकिन अलग है वो उसकी सत्ता अलग है <laughs> यही तो समझने की बात है क्योंकि उसके बिना आप समझ ही नहीं सकते उसको अगर अलग किए भी ना समझ अग्नि को अग्नि के रूप में तीन काल में आप नहीं समझ सकते ना किसी को समझा सकते अग्नि का मतलब अग्नि है क्या है क्या समझाएंगे आप भाई अग्नि उसको कहते हैं जिसमें उष्णता होती है तो एक अलग तत्व ले आए अलग तत्व की कल्पना की आपने ये सब काल्पनिक और कुछ नहीं है वो द्रव्य ही है लेकिन उस द्रव्य को समझ नहीं सकता सकते द्रव्य को द्रव्य के रूप में इसलिए गुण की कल्पना करनी पड़ी हाँ यथार्थ में तो यही है ये तो ये तो व्यवहारिक है यानी समझने के लिए सारे हाँ सच्ची में और योग की दृष्टि से योग की दृष्टि से योग की दृष्टि से गुण गुण द्रव्य और गुण अलग अलग होते ही नहीं है मतलब आत्मा की चेतनता चेतनता अलग कुछ है ही नहीं है आत्मा ही चेतन है और चेतन ही आत्मा है दोनों अलग अलग है ही नहीं एक ही वस्तु है वह एक ही वस्तु के रूप में एकाई के रूप में देखते हैं वो गुण गुणी को अलग करते ही नहीं वहां पर इसलिए उसको विकल्प वृत्ति माने वास्तव में होता ही नहीं है फिर भी मान करके चल रहे हैं तो वो विकल्प वृत्ति है योग की दृष्टि से ये जितने भी गुण हैं ये सब विकल्प है विकल्प वृत्ति है क्या तत्वता तो वही है जो योग में जो बात बताइए ये तो समझने के लिए समझाने के लिए है ये सारा ये सारा विवेचन है समझने समझाने के लिए हम ठीक ठीक पदार्थों को समझ सके जान सके और उनके तत्वज्ञान को पकड़ सके फिर मुक्ति में जा सके इसके लिए विवेचन है यहाँ पर सत्ता है हाँ जी नहीं देखिए वास्तविक वास्तविक मतलब है व्यवहारिक रूप में सत्ता है ना व्यवहारिक रूप में सत्ता है उनकी देखिए इस दृष्टि से मत देखिएगा दोनों को मत मिलाइए दोनों को मत मिलाइए रूप जिस द्रव्य को आप देख रहे हैं वो द्रव्य ही रूप है रूप ही द्रव्य है इस रूप में देखेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा <laughs> यही तो विशेषता है ना पदार्थों की यही तो तत्व ज्ञान है इसी को तो समझना है यही तो समझना है हमको जब वो अलग रह नहीं सकता है उसी में रह रहा है तो वो फिर उस द्रव्य से अलग क्यों कर रहे हैं उस दृष्टि से तो अलग नहीं कर सकते वही है रूप ही द्रव्य द्रव्य रूप है वहां पर और यहां समझने के लिए है यहाँ पर मतलब द्रव्य को समझना है तो रूप से समझ रहे हैं बस इसलिए उसको अलग कर दिया है उसके अंदर रहता हुआ भी उसको अलग कर दिया इस रूप में ये बौद्धिक अलगा और कुछ नहीं है हाँ जी कार्यम कार्यत्वम कार्य कार्यद्रव्यम खार्य कार्य गुना कार्य कार्यत्व कार्य द्रव्य ही कार्य द्रव्य में कार्यत्व है ठीक है ना? कार्य द्रव्यम कार्य गुना जैसे कार्यद्रव्य होता है वैसे कार्य गुण होता है ऐसे ही कार्यकर्म होता है कार्यकर्म का मतलब है कर्म उत्पन्न होता है इस रूप में कार्य वो तो कर्म का कार्य नहीं है ]攻esť. हाँ यह समझ लेना जैसे कार्य गुण होता है वो गुण का कार्य है गुण गुण को उत्पन्न करता का है इसलिए वो गुण का कार्य है द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करता है इसलिए वो द्रव्य का कार्य है लेकिन कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता इसलिए वो कर्म का, का कार्य नहीं है बस केवल उत्पन्न होता है कर्म इस रूप में कार्य पकड़ में आ रहा है आप लोगों को आगे चलिए कारणम कारणम कारणत्वम कार्य द्रव्यम कारणम गुणस् कारण गुणातर कर्म कारण संयोग विभाग वेगा तो कहते हैं कारणत्व इन तीनों में कारणपन हैं द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में कारणपन है कैसे कैसे हैं बता रहे कार्यद्रव्य कारण कार्यद्रव्य कारण कार्य द्रव्य कार्यद्रव्य का कारण द्रव्य है कारण द्रव्य कारण द्रव्यक कार्य द्रव्य का जो कारण है वो द्रव्य बनता है गुणश कारणम गुणांतर गुणांतर कारणम गुण गुणांतर मतलब है? जो उत्पन्न होने वाला भिन्न गुण है उस भिन्न गुण का कारण गुण ही बनता है यानी एक गुण से दूसरा गुण उत्पन्न होता है जैसे तंतुओं में जो रूप है उस रूप गुण से वस्त्र में जो रूप गुण है वो उत्पन्न होता है ऐसा कर्मा भी कारणम बहुत कर्म भी कारण बनता है किसका संयोग का विभाग का और वेग का पकड़ में आ आगे जी अब सामान्य विशेषवत ये सामान्य वाले भी होते हैं विशेष वाले भी होते हैं इसको समझाया जा रहा है सामान्यम च विशेष चाह सामान्य चा विशेषौ चा सामान्य और विशेष इनको कहेंगे सामान्य विशेषौ सामान्य विशेष वाले हैं प्रथमा का द्विवचन तदवत्वम अर्थात सामान्य विशेषवत्वम ये सामान्य वाले और विशेष वाले हैं सामान्यवत्वम च इनमें सामान्यपन है और विशेषपन है इन तीनों में इसी को सब स्पष्ट कर रहे हैं अनुवृत्ति धर्मत्वम सामान्य का मतलब क्या है तो बता रहे अनुवृत्ति धर्मत्वम सामान्य जिसमें अनुवृत्ति धर्म होता है उसको सामान्य कहते हैं जैसे द्रव्य में द्रव्यत्व है ठीक है ना तो घड़े में घड़त्व है मिट्टी में है ठीक है ना तो द्रव्य सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व है यह अनुवृत्ति सामान्य यानी भी एक द्रव्य है यह भी एक द्रव्य है दस द्रव्य है तो इसमें भी द्रव्यत्व है इसमें भी द्रव्यत्व है इसमें भी इसमें भी इसमें भी, भी। सब में अनुवृत्ति धर्म है ना इसलिए इसको सामान्य कहते हैं सामान्य सत्ता तो सामान्य का मतलब है अनुवृत्ति धर्मत्व ये अनुवृत्ति धर्मत्व समझ में आ रहा है ना सब में यानी मनुष्य ये मनुष्य इसमें मनुष्यत्व है और यही मनुष्यत्व दूसरे में अनुवृत्त हो रहा है इसमें भी मनुष्यत्व है और यही मनुष्यत्व जो है तीसरे में अनुवृत्त हो रहा है इसको कहते हैं अनवृत्त अनुवृत्त धर्मत्व यानी सभी में अनवृत्त है वो हाँ जाति है सामान्य जाति भी दो प्रकार की होती है एक पर सामान्य अपर सामान्य यह अपर सामान्य की बात हो रही है यहां पर व्यावृत्ति धर्मत्वम विशेषा और जो व्यावृत्ति धर्मत्व है वो विशेष है जैसे द्रव्य में द्रव्यत्व है गुण में वो नहीं है ये व्यावृत्त है समझ में आ रहा है ना मतलब द्रव्य में द्रव्यत्व है ये द्रव्यत्व जो है गुण में अनवृत्त नहीं है इसको कहते व्यावृत्त है यानी उसके अंदर ये नहीं हो सकता द्रव्यत्व गुण में नहीं रह सकता गुणत्व गुण में रहेगा गुणत्व गुण में है द्रव्य में नहीं होगा गुणत्व कर्म में कर्मत्व है कर्मत्व द्रव्य में भी नहीं है गुण में भी नहीं है यह व्यावृत धर्म वाला विशेष है हा विपरीत भी कह सकते हैं तो व्यावृत्त धर्मत्व विशेषा व्यावृत्त धर्म धर्मपन जो है विशेष कहलाता है सामान्यम यथा अब ये सामान्यम को समझा रहे हैं अब तो केवल थ्योरी बताया अब सामान्य को समझा रहे सामान्यम ये था। सद द्रव्य है सामान्य गुण गुण है सद कर्म है तदिदम सत्तावत्व ये सत्तापन जो है सामान्यम ये सामान्य कहलाता है ये द्रव्य में गुण में कर्म में सब में समान रूप से है तथा द्रव्येशु द्रव्यत्वम्, द्रव्यों द्रव्यत्व द्रव्यो में द्रव्यव है गुणेशु गुणत्व गुणों में गुणत्व है कर्मसु कर्मत्व कर्मो में कर्मत्व है ये सामान्य कहलाता है तदवत्व अर्थात जातिमत्व ये सब जाति वाले हैं ये सब जातिपन से युक्त हैं, तदवत्व का मतलब है जातिपन से ये सब युक्त हैं अब विशेष को समझा रहे हैं विशेष क्या होता है यथा द्रव्यम गुणकर्माभ्याम विशिष्टम धर्मम द्रव्य जो है गुण कर्म से विशिष्ट धर्म है ठीक है जी इसलिए वो विशेष कहलाता है गुण कर्म की अपेक्षा द्रव्य विशेष हो गया फिर गुण गुण को बता रहे हैं। गुण जो है द्रव्य कर्मा विशिष्टम धर्म गुण जो है द्रव्य और कर्म से विशिष्ट धर्म वाला है फिर कर्म को बता रहे कर्म जो है द्रव्य गुणाभ्याम विशिष्टम धर्म कर्म द्रव्य गुणों से विशिष्ट धर्म है यानी द्रव्य गुणकर्म से अलग है गुण द्रव्य कर्म से अलग है और कर्म गुण द्रव्य से अलग है ये बात है स्पष्ट हो गया यहां तक एवं इस प्रकार से विशेषवत्व द्रव्य गुण कर्म नाम स्वस्व रूपे ही खु अन्न धर्मवत्व होती विशेष एवं इस प्रकार से विशेषवत्व विशेषपन विशेषत्व द्रव्य गुण कर्म द्रव्य गुण कर्मों का जो विशेषत्व है स्वस्व रूपे ही अपने अपने रूप में है खलु अन्योन्य भिन्न धर्मवत्व भवति, एक दूसरे की अपेक्षा से वो भिन्न होता है इसलिए वो विशेषत्व को प्राप्त होता है विशेषा खलु अन्योन्य भिन्न धर्मत्व बहुत विशेषा एक दूसरे की अपेक्षा से जो धर्म है वो विशेष होता है तथा द्रव्यादिशु गवादयो द्रव्यानि अब द्रव्यों में भी आपस में भी सामान्य विशेष होते हैं मतलब द्रव्यों में द्रव्य सामान्य है पर केवल द्रव्यों को सामने रख करके देखेंगे तो उनमें भी सामान्य विशेष हो जाएंगे द्रव्य द्रव्य में भी सारे द्रव्य सामान्य हो गए फिर उन केवल द्रव्यों को सामने रख करके हम देखेंगे तो फिर वो सामान्य भी हो जाएंगे विशेष भी हो जाएंगे ठीक है जी जैसे उदाहरण दिया है द्रव्यादिशु द्रव्यो में गवादयो द्रव्याणी रूपादयो गुना नहीं कहाँ चला गया हाँ यही है तथा द्रव्यादिशु गवादया द्रव्यादियों में जो गवादी पदार्थ है गाय घोड़ा बकरी आदि ये द्रव्याणी द्रव्य कहलाए गवादयो द्रव्याणी रूपादयो गुना रूप रस गंध ये गुण कहलाते हैं और उत्षेपनादीन कर्माणी और उत्षेपन अवक्षेपन आकुंचन ये कर्म है व्यक्तो विशेषा और इनकी व्यक्तियां हैं वो विशेष कहे जाएंगे द्रव्य आ, सभी सभी द्रव्य अपने आप में विशेष है केवल द्रव्यत्व के रूप में देखेंगे तो सब सामान्य है लेकिन व्यक्ति के रूप में देखेंगे विशेष है जैसे हम सब मनुष्य हैं सामान्य है ठीक है ना सामान्य हो गए आप भी मनुष्य मैं भी मनुष्यत्व तो सभी में समान है इसलिए हम सब समान हो गए लेकिन रामदयाल जी विशेष हो गए ये व्यक्ति है व्यक्ति को देखेंगे तो विशेष हो जाएंगे आपको व्यक्ति के रूप में देखेंगे विशेष हो जाएंगे मनुष्य के रूप में देखेंगे सभी सामान्य पकड़ में आ रहा है हाँ व्यक्ति विशेष होता है और जाति, जाति सामान्य होता है प्रत्येक व्यक्ति विशेष है पर जाति सामान्य तदवत्व चाहाम विशेष तत्व इतिप्रेक्षम फिर कहते हैं तदवत्वम तदवत्वम च तेषाम अपनी तेषाम उनमें भी तदवत्व को लेकर देखेंगे एक एक वस्तु को भी देकर के देखेंगे तो उसमें भी विशेषत्व की सिद्धि हो जाती है जैसे गाय सब गाय गोत सभी में विद्यमान है लेकिन आ, विशालाक्षी तो वो विशेष हो जाएगा विशालाक्षी का मतलब जिसकी आंखें बहुत विशाल है तो विशालाक्षी उसका हो गया और लंबी पूछ वाली तो विशेष हो गया तो गा, गा, सभी गायों में गोतव है तो सामान्य है लेकिन उन गायों में ही अगर उसको विशेष बनाना होगा तो उसी के विशिष्ट गुण को सामने ले आओ तो विशेष हो जाएगा यह कहना चाह रहे तदवत्व चेषा विशेषवत्म उत्प्रेक्षम उनमें भी उन उन द्रव्यो में भी विशेषपन को भी आप उत्प्रेक्षम उमझ ले लीजिए यह कहना चाहते ठीक है पकड़ में आ रहा है थोड़ा जल्दी हो गया यह भारी हो गया ठीक है उत्प्रेक्षण उहा करके समझ लेना चाहिए हाँ अभी नहीं करना अभी समय नहीं है मेरे पास में चार बजने वाले हैं, मेरे को जाना भी है हाँ जी गुण को द्रव्य क्यों नहीं कहते इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो किसी को धारण ही नहीं कर सकता मतलब वहां पर क्रिया कहा क्रिया द्रव्यम कहा खैर अभी वो आएगा तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि गुण द्रव्य इसलिए नहीं हो सकता है वो किसी को धारण नहीं कर सकता द्रव्य उसी को कहते हैं जो किसी को धारण कर सके ये द्रव्य की व्यापक परिभाषा है दुण, दुण कर। नहीं कर सकता है मतलब जो अपने में धारण करने का सामर्थ्य रखता हो उसी को द्रव्य कहेंगे जो अपने में धारण करने का सामर्थ्य जो नहीं रखता है उसको द्रव्य नहीं कहेंगे चाहे वो गुण हो सकता है वो कर्म हो सकता है गुण तो गुण को नहीं कर सकता ना गुण गुण को धारण कर ही नहीं सकता हम्म हम्म वो दोनों द्रव्य में आश्रित रहते हैं हाँ ये समझ ले नहीं धारण करते है ना आप जब वो बात आएगी जब गुणों का प्रसंग आएगा तब बता देना आप समझा देना आपको पता लग जाएगा हाँ तो जी हाँ तो गुण गुण को उत्पन्न कर रहा है तो तो ऐसा नहीं होता है वो द्रव्य के अंदर रहते हुए गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं रहते हैं आश्रित तो द्रव्य में रहते हैं लेकिन द्रव्याश्रित रह करके किसी अन्य गुण को उत्पन्न करते हैं नए गुण को उत्पन्न करते हैं ऐसा है चलिए कोई बात नहीं और विचार कर लेना आप ओंकार जो अब अभ, अभी आपको समझ में नहीं आया कह रहे हैं ना वो एक बार पढ़ करके आइएगा कल विचार कर लेंगे उसमें कोई बात नहीं है बहुत सरल बात है इसमें तो कोई विशेष कठिन बात नहीं आई जो कल परसों में आप लोगों ने जो प्रश्न करते गए ना वहां तो फिर भी समझने योग्य था इसमें ऐसा कुछ नहीं है केवल थोड़ा धैर्य से पकड़ के बैठेंगे ना समझ में आ जाएगा द्रव्यों में द्रव्य सामान्य है पर द्रव्य व्यक्ति को लेंगे विशेष हो जाएगा गुणों में गुण सामान्य है लेकिन केवल गुण को लेंगे तो विशेष हो जाएगा ऐसा कर्म में कर्मत् सामान्य लेकिन केवल कर्म को लेंगे तो विशेष हो जाएगा ऐसा है आप विचार करेंगे तो आ, समझ में आएगा नहीं तो कल समझने का प्रयत्न करेंगे ही को प्रणाम